देवी भागवत छठा स्कंद वृद्धासुर का वध ब्रम्हत्या के भय से इंद्र का मान सरोवर में छिप जाना शत्रु का नाश हो जाने पर इंद्र ने बड़ी प्रसन्नता के साथ देवताओं को एकत्रित किया और वे उन भगवती जगदम्बा की आराधना में संलग्न हो गए जिनकी कृपा से शत्रु को मारने की सफलता प्राप्त की थी अनेक प्रकार के स्त्रोत्रों का उच्चारण करके वे देवी को प्रसन्न करने लगे पद्मराग मणि से भगवती की मूर्ति बनाई उसे अपने दिव्य उपवन में स्थापित कराया और उसी में उन पर शक्ति की भावना करके देवी को प्रसन्न करने का सुअवसर प्राप्त किया संपूर्ण देवता भी तीनों समय प्रातः मध्याह्न एवं स्वयं विशेष रूप से देवी की अर्चना करते थे तभी से भगवती श्री देवी देवताओं की कुल देवी हो गई घर घर उनकी उपासना अनिवार्य हो गई फिर त्रिलोकी में सर्वाधिक आदर पाने वाले भगवान विष्णु की भी इंद्र ने पूजा की महान पराक्रमी वृत्ता देवताओं के लिए बड़ा ही भयंकर था उसके मर जाने पर देवगण प्रसन्न हो गए सुखदाई पवन चलने लगा गंधर्व यक्ष राक्षस और किन्नर सब के सब उत्सव मनाने लगे इस प्रकार पराशक्ति के प्रवेश किए हुए फेन द्वारा वृत्तासुर को मारने में इंद्र बड़ी सुगमता से सफलता प्राप्त कर सके देवी ने पहले ही उस दानव की बुद्धि कुंठित कर दी थी तदनंतर त्रिलोकी में यह बात फैल गई कि देवी ही वृद्धासुर का संहार करने वाली है उन्होंने इंद्र के द्वारा इसे मरवाया था अतएव इंद्र ने इसका वध किया है जो कहा जाता है व्यास जी कहते हैं राजन वृत्तासुर की जीवन लीला तो समाप्त हो गई पर वृत्त की हत्या के भय से इंद्र अत्यंत घबराए हुए अमरावती से मुनियों के मन में भी आतंक छा गया था वे सोचने लगे इस शत्रु को मारने के लिए हमने यह कितना नीच कर्म कर डाला निश्चय ही हमारे धोखे में पड़कर यह मारा गया है आज इस इंद्र के संपर्क में आने से हम जो मुनि कहलाते थे वह मुनि शब्द ही व्यर्थ हो गया आज हम भी विश्वासघाती बन गए पाप को पैदा करने वाली तथा तो अनर्थों की जनने इस ममता को धिक्कार है पापियों को परामर्श देने वाला बुद्धि देने वाला प्रेरित करने वाला और समर्थन करने वाला भी पाप का भागी होता ही है मंत्र बुद्धिदाता च प्रेरक पाप कारिणाम पाप पक्षकर्ता सूनम पक्ष धर्म अर्थ काम और मोक्ष इन चार पदार्थों में धर्म एवं मोक्ष ये दो ही सार पदार्थ हैं सो नष्ट हो गए इस प्रकार की मानसिक चिंता से अत्यंत संतप्त होकर वे मुनि दुख से उनका हृदय संतप्त हो उठा वे बार बार शोक प्रकट करने लगे फिर अत्यंत शोकाकुल होकर जहां वृत्त की लाश थी वहां गए उसे देखा और उसके पारलौकिक संस्कार की व्यवस्था विधिवत संपन्न की उन्होंने जल में बैठ कर स्नान किया दी और महान हो कर मेरे पुत्र का वध कर दिया है वैसे ही यह भी महान दुख का भागी बने यह ब्रह्म है अर्थात इसे कोई डाल नहीं सकता इंद्र को जो साप देकर अत्यंत संतप्त हुए त्वष्टा सुमेरु पर्वत के शिखर पर चले गए और वहीं रहकर उन्होंने महान दुष्कर तपस्या आरंभ कर ली